गीता भाष्य अध्यायः अष्टमे श्रीमद्भगवीता श्ययन नवमोध्याय नौ। अष्टे नाड़ीद्वारण धारणागुण उ फल अग्न्यचिरादिक्रमेण कालांतरे प्राप्ति ब्रह्माप्तिलक्षण अनावृत्तिप निर्दिष्ट आठवें अध्याय मे शुसुमीद्वारा धारणा योग का अंगों सहित वर्णन किया है और उसका फल अग्नि ज्योति आदि की प्राप्ति के क्रम से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति रूप और रूप दिखाया गया है तत्र अलेन एव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशंका व्यासया वहाँ यह शंका होती है कि क्या इस प्रकार साधन करने से ही मोक्ष प्राप्ति रूप फल मिलता है अन्य किसी प्रकार से नहीं मिलता इस शंका को निवृत्त करने की इच्छा से श्री भगवान हुआ श्री भगवान बोले इदम तु ते गुह्य तम त्रिभक्षाभे ज्ञानम विज्ञान सहितम योक्ष मोक्षसे सुभात इदम् ब्रह्मज्ञानम् वक्षमाण उत्तम च सर्वेश अध्यायु तदबुद्ध इदम् इति आह तू शब्दो विशेष निर्धारणार्थः जो ब्रह्मज्ञान आगे कहा जाएगा और जो कि पूर्व के अध्यायों में भी कहा जा चुका है उसको बुद्धि के सामने रख कर यहाँ इदम् शब्द का प्रयोग किया है तू शब्द अन्यान्य ज्ञानों से इसे अलग करके विशेषता से लक्ष्य कराने के लिए है इदम एव सम्य ज्ञान साक्षात् मोक्ष प्राप्ति साधन वासुदेव सर्वत्मेदम सर्व एक वा द्वितय इत्यादिश्रुति स्मृतिभ्य न था विदुरण्यजान नस्ते लक्षलोका भवंती इत्यादि श्रुतिभ्य यही यथार्थ ज्ञान साक्षात मोक्ष प्राप्ति का साधन है जो कि सब कुछ वासुदेव ही है आत्मा ही यह समस्त जगत है ब्रह्म अद्विती एक ही है इत्यादि श्रुति स्मृतियों से दिखलाया गया है इसके अतिरिक्त और कोई मोक्ष का साधन नहीं है जो इससे विपरीत जानते हैं वे अपने से भिन्न अपना स्वामी मानने वाले मनुष्य लोगों को प्राप्त होते हैं इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है ते तोभ्यम गुह, गुह्यतम गोप्यतम प्रवक्षा कथेश्यामि अनसूय वे असूयारहिताय इस तुझ असूयारहित भक्त से मैं यह अति गोपनीय विषय कहूँगा किम ज्ञानम किम विशिष्ट विज्ञान सहित अनुभवयुक्त वह क्या है ज्ञान कैसा ज्ञान विज्ञान सहित अर्थात अनुभव सहित ज्ञान, ज्ञान। यद्ञानम ज्ञावा प्राप्य मोक्षसे से संसार बंधना जिस ज्ञान को जानकर अर्थात पाकर तू संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाएगा तथा वह ज्ञान राजुह्य राज पवित्रम इदमोत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुखम कर्तम राज विद्या दीप्यतिशय दीप्यते ही इनम अतिशयेन ब्रह्म विद्याद्या अतिशय प्रकाशयुक्त होने के कारण समस्त विद्याओं का राजा है ब्रह्म विद्या सब विद्याओं में अतिशय ते दीप्यमान है यह प्रसिद्ध ही है तथा राजुह्य गुह्या पवित्र पावनम सर्व पुद्धिकारण ब्रह्मज्ञान उत्कृष्टतम अनेक जन्म अपि धर्मादि धर्मा धर्मादर्मादमूल कर्म धस्मी करोति यतः अतः किं यहाँ पावन वक्तव्यम्? तथा यह ज्ञान समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का भी राजा है एवं यह बड़ा पवित्र और उत्तम भी है अर्थात संपूर्ण पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला यह ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्कृष्ट है जो अनेक सहस्त्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य पापादि कर्मों को क्षण मात्र में मूल सहित भस्म कर देता है उसकी पवित्रता का क्या कहना है किमच प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण सुखादेव अवगमो यस तत् प्रत्यक्षावगम साथ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है अर्थात सुख आदि की भांति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके ऐसा है अनेक गुणवत्त अपि धर्म विरुद्ध न तथा आत्मज्ञानम धर्मविरोधी विरोधी किंतु धर्माद धर्मात अनेक गुणों से युक्त वस्तु का भी धर्म से विरोध देखा जाता है परंतु आत्मज्ञान उनकी तरह धर्म विरोधी नहीं है बल्कि धर्म धर्म में है अर्थात धर्म से युक्त है एवं अपनी इति अतः आह सुखम कर्तुम यथा रत्न विवेक विज्ञानम ऐसा पदार्थ भी दुसंपाद्य प्राप्त करने में बड़ा कठिन हो सकता है इसलिए कहते हैं कि वह ज्ञान रत्नों के विवेक विज्ञान की भांति समझने में बड़ा सुगम है तत्र तपायासान कर्मण सुख सम्द्या अल्पफल दुष्कारण महाफल्व दृष्टि इदम तो सुख सम्पाद्य फलक्षया इति अत आह परंतु संसार में अल्प परिश्रम से सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों का अल्प फल और कठिनता से संपन्न होने वाले कर्मों का महान फल देखा गया है अतः यह ज्ञान भी सुगमता से संपन्न होने वाला होने के कारण अपने फल का क्षय होने पर क्षीण हो जाएगा ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं अव्य न अ फलत कर्म अस्ति इति अव्यय अतः श्रद्धेय आत्मज्ञानम् यह ज्ञान अव्यय है अर्थ कर्मों की भाति फलनाश के द्वारा इसका नाश नहीं होता अतः यह आत्मज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ये पुनः परंतु जो अश्रद्धा पुराषा धर्मशाच परप अप्य मवर्तंते मृत्यु संसार वर्तमे अश्रद्धान श्रद्धा विरही आत्मजान से धर्म से अ स्वे तत्फले नास्ति पापकारिण असुरा उपनिषद देहमत्मदर्शनमें प्रतिपन्ना असूतृपुरुषा पर अप्य मं पर न एव आशंका इति मत प्राप्त मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रम अपि अप्राप्य इतर्थ निवर्तन्ते निश्चयन आवर्तन्ते इस आत्मज्ञान रूप धर्म की श्रद्धा से रहित है अर्थात इसके स्वरूप में और फल में आस्तिक भाव से रहित है नास्तिक हैं वे असुरों के सिद्धांतों का अनवर्तन करने वाले देह मात्र को ही आत्मा समझने वाले एवं पापकर्म करने वाले इंद्रिय लोलोक मनुष्य हे परम तब मुझ परमेश्वर को प्राप्त न होकर मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए आशंका भी नहीं हो सकती मेरी प्राप्ति के मार्ग के साधन रूप भेद भक्ति को भी प्राप्त न होकर निश्चय ही घूमते रहते हैं कहाँ घूमते रहते हैं मृत्युयुक्त संसार के मार्ग में अर्थात जो संसार मृत्युयुक्त है उस मृत्यु संसार के नरक और पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति रूप मार्ग में बारंबार घूमते रहते हैं स्तुत्या अर्जुनम अभिमुखीकृत आह इस प्रकार ज्ञान की प्रशंसा द्वारा अर्जुन को सम्मुख करके कहते हैं मया मैं ततमीद जगद्यक्तमूर्ति मत्सा सर्वूता न चाहमते मया मम यह भाव तेना सर्वम् इदम् जगद अव्यक्ता मूर्तिना व्यक्ता मूर्ति स्वरूपम् से मम सह अहम् अव्यक्त अहम ही तेन मया अव्यक्त मैं अव्यक्तमूर्तिना कर्णागोचरस्वूपेण मुझे रूप परमात्मा द्वारा अर्थात मेरा जो परम भाव है जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है यानी मन बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है ऐसे मुझे अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है परिपूर्ण है तस्मयी अव्यक्तमूर्त स्थिता मस्थानी सर्वभूता ब्रह्मादी स्तंभ पर्यता नहीं उस अव्यक्त स्वरूप मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यत समस्त प्राणी स्थित हैं नहि निरात्मक किंचित भूत अवकल्पते अतो मत्सा मैं आत्मना आत्मवत्व स्थित अतो मयि स्थिता उच्य क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहार के योग्य नहीं समझा जाता अतः वे सब मुझ में स्थित हैं अर्थात मुझ परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं इसलिए मुझ में स्थित कहे जाते हैं तेसाम भूता अहम एव आत्मा अतः तेषव स्थित मूल बुद्धि मूढ़बुद्धीना अवभाषते अतः ब्रवीमि न च तेज़ भूतेषु अवस्थित अवस्थितः संश्लेषाभा आकाश से आकाशस्य अपि अहम अहम् नहि असंसर्गी वस्तुकिचि आधेय भावन अवस्थित भवति। उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ अतः कहता हूँ कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ क्योंकि साकार वस्तुओं की भांति मुझमें संसर्ग दोष नहीं है इसलिए मैं बिना संसर्ग के सूक्ष्म भाव से आकाश के भी अंतर्व्यापी हूँ संगहीन वस्तु कहीं भी आधेय भाव से स्थित नहीं होती यह प्रसिद्ध है